नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूं आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण जी हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और एम बी मेडिसिन में उन्होंने किया है और ख़ास गैस्ट्रो उनका जो स्पेशलिटी है आजकल बहुत सारे जगह पे जो है बहुत लोगों को गैसिस के प्रॉब्लम होते हैं तो उसका सिंपल तरीका क्या है गैस ना बनने वाली चीजें कौन कौन सी हैं या ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम लोग डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे जरूर और आप भी अपनी कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो जरूर आज मैसेज कर सकते हैं आप सेंड करेंगे तो डॉक्टर साहब से जरूर हम उस विषय को लेकर बातें करेंगे डॉक्टर साहब आपको सीधे सीधे बात आपको बता देंगे और इसके साथ में डॉक्टर प्रवीण जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है कैसे आप स्वागत है <laughs> जी, जी जी और हमारे साथ कुछ कलाकार भी जुड़े हुए हैं उनसे भी वागत। वागत। और इसके साथ में मीरा है, ये दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं इनको गाने का बड़ा शौक है संगीत के साथ इनका बड़ा एक दिल से लगन है तो गाने वगैरा सुनाते रहते हैं कार्यक्रम में शिरकत करते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है मीरा जी आपका और इसके साथ हमारे साथ शिवानी विद्यार्थी जुड़ी हैं, फार्मेसी की स्टूडेंट है तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि सीधे डॉक्टर साहब से बातें कर लेंगे हम लोग और सबसे पहले विक्रांत जी मैं चाहूंगा डॉक्टर स्वागत में एक छोटा सा स्वागत गीत जरूर पेश करें आप पहले तो सभी को मेरा आपका नमस्कार आ, मैं आप लोगों के बीच एक सॉन्ग राहत फतेह अली खान साहब का ओरे पिया आप लोगों के बीच Hmm. उरे पिया उरे पिया, उपिया उपिया पिया, पिया।, पिया।, पिया। उड़ने लगा क्यों मन बाबल रे आया कहा से ये हसला पिया उ रिपिया आना बाना ताना बाना आवाज़ है रे तेरा वार बुदे भी दुआएं मांगे साहिल सहिल है हस्ती बेसामिल सारा जहा har zar zarre ki ye iltijar ho riya ho riya sa sa sare de ga ga ga ma ma sa re ga ma pa pa sa sare de de ga ga ga ma ma pa pa pa थैंक यू बहुत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ही सुंदर गीत आपने सुनाया थैंक यू सो मच विक्रांत बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी जो खूबसूरती है आवाज में हाँ सबको आकर्षित करती है तो चलिए डॉक्टर साहब से मैं सीधे जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर प्रवीण जी हमारे साथ हैं और गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ काफ़ी समय से किरण हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं तो आइए डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप फैमिली के बारे में बताइए और इस पेशे में कैसे आपका आना हुआ मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण बोरसदिया है मैं किरण हॉस्पिटल सूरत में बतौर गेस्ट्रोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट पिछले तीन साल से ज्वाइन हूँ जुलाई दो से जी uh, मेरी फैमिली में सूरत में तो मैं मेरी वाइफ और मेरी बेटी हम तीन रहते हैं uh, मम्मी पापा राजकोट रहते हैं बेसिकली अच्छा हमारा फैमिली राजकोट में है पिछले थर्टी फाइव ईयर से फैमिली uh, में मम्मी पापा है भाई है छोटा मैरिड uh, है उसकी भी एक छोटी बच्ची है दो बहनें हैं बड़ी दोनों मेरिड है और uh, जहाँ तक uh, इस मेडिकल प्रोफेशन में आने की बात है ऐसा कोई उसमें खास स्कूल टाइम से ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था जुनून नहीं था ऐसा कुछ नहीं था ऐसे ही जैसे जैसे स्टडी करता गया आ, लोगों की आ, टीचर्स की गाइडेंस मिलती गई और अ, मेडिकल प्रोफेशन में आया इनफेक्ट बताऊँ तो एजुकेशन के मामले में हमारे फैमिली में कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है Uh, मेरे पेरेंट्स दोनों uh, मम्मी uh, फॉर्मल एजुकेटेड नहीं है पादर के बाद पता इतना भी पता नहीं था कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीन अलग स्ट्रीम होते हैं ऑनेस्टली बताऊ तो हमारे जो साइंस के ये टीचर घटिया सर थे हमारे स्कूल में उन्होंने बताया कि तुम स्कॉलर हो तो तुम्हें साइंस लेना चाहिए तो साइंस लिया 11, में फिर अच्छा स्कोर किया तो मेडिकल में एडमिशन हमारे मैथ्स के टीचर थे उस उनके एडवाइस के पतो लिया सर है मेरे मैथ्स के टीचर तो ऐसे आ गया मैं मेडिकल फील्ड में और एमबीबीएस में मैंने किया है जामनगर से एम मेडिकल कॉलेज से जी uh, तो अच्छा तो, में, में और uh, मेडिसिन एम डी करने के बाद uh, मैंने दो साल राजकोट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट uh, प्रोफेसर uh, की पोस्ट पे जनरल मेडिसिन में uh, जॉब किया टीचिंग पोस्ट थी और बाद में में लगा तो किया चेन्नई से किया हुँ। हुँ। में और फिर उसके बाद बाद करने के तो <laughs> मतलब ऐसा कोई खास ऐसा मतलब ऐसा जुनून नहीं था कि यही करना है ऐसा क्योंकि पता ही नहीं था कोई फैमिली में था कोई ज्यादा लंबा पड़ा नहीं था पढ़े लिखे नहीं थे बट गाइडेंस सभी टीचर्स का और का और मिलता मिलता रहा मिलता रहा तो इसके हिसाब से आगे बढ़ते रहे <laughs> चलिए डॉक्टर प्रवीण जी बहुत ही अच्छी आपने बताया अपने फैमिली के बारे में और यहाँ से एक खुशी है कि आपके फैमिली में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी आप इस मकाम तक पहुंचे हैं और मुझे लगता है की अभी आगे से जो भी आपके फैमिली में सारे लोग अच्छी तरह से एजुकेशन लेते होंगे क्योंकि अभी आपने सारी चीजें देखी हैं और एक अनुभव आपके पास है तो एक नया इतिहास एक नया चैप्टर आपके यहाँ शुरू हो गया तो आइए अब मैं सीधे आता हूँ जैसे कि आ, ये जो गैस्ट्रो है ये एक्चुअली में है क्या चीज जिसको किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे कॉमन व्यक्ति को इसके बारे में हम लोग अगर समझाए तो क्या क्या चीजें इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक होती हैं और कौन कौन सी छोटी बड़ी बीमारियां इसमें आती हैं उसके बारे में बताए जी गेस्ट्रोलॉजी में पेट की बीमारियां समस्याएं आती है साथ में लीवर की भी समस्या आती है जैसे कॉमन तौर पे बीमारियां हम समझे लाइफ में तो जैसे हम एसिडिटी बोलते हैं बदहज में बोलते हैं जो की एजेड्स में पर्सन में काफी कॉमन रहती है ये सब कॉमन बीमारियां है हुँ, बाकी बीमारियों में क्रॉनिक डायरिया है लंबे तौर से लूज मोशन्स रहता है है किसी को ब्लड आता खून में उसका एंड ट्रीटमेंट करते हैं की बीमारियों का हम निदान और ट्रीटमेंट करते हैं ये सब रहता है हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बता दिया और कॉमनली uh, हम लोग जैसे की एसिडिगे होता है तो इसमें रेगुलर कुछ लोग गोलियां खाते।, है, खाते हैं जैसे में रेगुलर गोलियाँ खाना ठीक है या इसके अलावा कोई और तरीका है जिससे छाती में प्रॉब्लम जनरल हो रहा है तो उससे बिना गोली के भी हम लोग नेचुरली कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं जलोसिल रेंटे, रेंटेक वन फिफ्टी कंटिन्यू लेते हैं कई लोग तो है तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ मेडिकल में जो क्योंकि शिविर हमेशा चलता रहता है तो जहां भी कुछ हो जाता है तो और जलोसी उनको कंटिन्यू खाना पड़ता है तो वो थोड़ा सा ये, ये इसका क्या रीजन है और ये कैसे काम करती है उसको कैसे काम से हम कर सकते हैं थोड़ा सा बताएं जी एसिडिटी जो आपने बताया उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जीईआरडी बोलते हैं रिफ्लक्स डिसीज जो चे, चे, चे. काफी कॉमन है आ, इन जनरल आप पॉपुलेशन में देखें तो रफली बोले तो अराउंड टेन परसेंट पॉपुलेशन को छोटी मोटी तौर पे ऐसी समस्या रहती है हम लोगों में से ये ये मेजॉरिटी लोगों ने ये सफर किया होगा जी फेस किया है इसके पहले तो कोजिस देखें ट्रीटमेंट से पहले इसका क्या क्या रीजन हो सकते हैं एक तो अपना लाइफस्टाइल मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ स्टाइल फूड है स्लिप पैटर्न वर्क पैटर्न सभी जैसे फूड में देखे तो स्पाइसी फूड जो लोग खाते हैं, चॉकलेट कॉफी की कॉफी पीने की आदत रहती है उनको अच्छा, ये ज्यादा रहता है दूसरा इम्पोर्टेंट ओबेसिटी जिनका मोटापा है उन लोगों को एसिड रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है उसके अलावा स्लिप नींद टाइम पे नहीं लेना टाइम पे नहीं होनी अः एडिकुट नहीं लेना लेट नाइट स्लिप लेट नाइट डिनर लेना ये सब समस्याएं हैं उसके अलावा स्ट्रेस, हो, day day का या हो, का का स्ट्रेस स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस, स्ट्रेस वर्क रिलेटेड रिलेटेड हो, हो, डे डे टू लाइफ का का का एजुकेशन एजुकेशन या बच्चों काफी विल एसिडिटी, उसका ट्रीटमेंट भी उसके हिसाब से होता है पहले तो स्ट्रेस को एड्रेस करना है डाइट में में स्पाइसी फूड वो सब सब अवॉइड अवॉइड करना करना है है है है रात डिनर डिनर डिनर नहीं लेना है। लेना है। आ, लेना टाइम पे लाइट बाकी जो वाली चीजें जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है उन लोगों को कॉफी चॉकलेट वो सब काफी हद तक अवॉइड करना है और खास वेट रिडक्शन जिनको भी मोटापा है ओवर वेट है उनको वेट करम, वेट कम कम करना करना है ये सब एडवाइस देते हैं दूसरा एकदम से भरपेट के डाइट नहीं करना। जैसे कि बहुत ही पसंदीदा चीज दाल बाटी हो घर में तो उस उसमें भी खाने में कंट्रोल करना जितना भूखे उतना खाना है जैसे हम हाँ। लोग स्कूल में पढ़ते थे ना कि भगवान बुद्ध का जो एडवाइस था बुद्ध भगवान का जितना भूख है उससे कम, कम <laughs> तो एक ऐसे और, और तो तो ही रूटीन सिंपल प्रॉब्लम है तो ठीक है मेडिसिन हम लोग ले लेते हैं मिल जाती है बट मैं एडवाइस करूंगा की आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंसीडिटी जी ए आर में एज के हिसाब से काफी डिफर रहता है है कि में में भी एल्डरली सिम्टम तो थोड़ा में. आ, तो वो आपके सिम्टम एनालिसिस और फिजिकल एग्जामिनेशन के हिसाब से आपके डॉक्टर आपको एडवाइस देते है फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो रानी आप बोले आ, या प्र, प्रोडक्टर जैसे और नाम सुना होगा अपने रबे आ, हा, हा, हा। हा, तो वो सब देते हैं आ, बाकी आ, उफ, आ, वो लेने के बावजूद भी नहीं हो रहे या तो कोई अलार्मिंग फीचर है जैसे कभी कभार खाना रुकता है या भूख कम होती है या वेट कम होता है तो उसके एसोसिएटेड है एसिडिटी के साथ एंडोस्कोपी तो अच्छा। एंडोस्कोपी का एंडोस्कोपी का एडवाइस करते हैं ऐसे केसेस में क्योंकि अंदर अगर ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है एसिडिटी का ही है कुछ खास नहीं है पर मेडिसिन लेने के बावजूद भी नहीं जा रहा है uh, देन आगे और टेस्ट आती है और दूसरा यस हाँ एक बात में बताना भूल गया कि जिनको एसिडिटी का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है खासतौर पे नाइट में काफी मरीज कंप्लेन करते हैं कि नाइट हाँ में मिडनाइट में उनको उठ जाना पड़ता है बहुत सी छाती में जलन होने लगती है वे कुछ के मरीज को नाक में से पानी निकलता है नाइट में एसिड रिफ्लक्स की वजह से तो ऐसे मरीजों को हम एडवाइस करते है कि उनका जो बेड है उनका हमारा जो बेड है हम सोते हैं उसके जो हमारा हेड एंड एंड है हमारा है हमारा माता पे पे रहता वो उस नीचे है के, नीचे के के नीचे पहिए पहिए के के के तीन चार इंच का कोई ब्लॉक लकड़ी का ब्लॉक या ऐसा कुछ रखे ताकि आपका हेड अप आप रहे तो ताकि ग्रेविटी का बेनिफिट लेके एसिड रिफ्लेक्स को हम अवॉइड कर सके ये सब एडवाइस हम देते हैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ये चीजें हमारे लाइफ के कारण होता है और देर रात से अगर खाते हैं मसाले वाली चीजें खाते हैं तो इस वजह से ये सारी चीजें होती हैं तो खाना भी जैसे खाना है पूरा भरपेट जरूर खाइए लेकिन थोड़ा कम खाने से आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है और ज्यादा खाने से नुकसान है ये तो पता ही आपको तो ये हमें जो है डॉक्टर के पास जाना है मिलना है तो फिर निश्चित तौर पे आप हाँ थोड़ा ज्यादा खा सकते हैं अगर डॉक्टर के पास ऐसे मिलने जा सकते हैं अगर बीमारी को लेकर मिलेंगे तो बड़ा मुश्किल है तो थोड़ा सा अपने ऊपर ही कंट्रोल करने की जरूरत है तो वो चीजें जैसे कॉफी की आदत अगर बहुत ज्यादा है तो निश्चित तौर पे उसको कम करना चाहिए हाँ कुछ थोड़ा सा पी सकते हैं जैसे आपको जरूरत के अनुसार डॉक्टर से सलाह ले और उस अनुसार उसका डोस आप बनाए तो अच्छा रहता है कई लोगों को बारे में बोल दू हाँ बताइए बताइए अच्छा कॉफी वैसे हेल्थ के लिए अच्छी है एंटीऑक्सीडेंट्स एंटी ऑक्सीडेंट रहो एसिड रिफ्लैक्स का प्रॉब्लम है उन लोगों में ये कॉफी एसिड रिफ्लेक्स उनका बढ़ा देता है इसीलिए अच्छा। अदरवाइज हेल्थी लोगों को कॉफी पीने में कोई परहेज नहीं है नो प्रॉब्लम बहुत बढ़िया तो आइए आगे बढ़ते हैं शिवानी हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ी हैं फार्मसी की तो मैं चाहूंगा शिवानी आपको कुछ पूछना है डॉक्टर साहब से तो जरूर पूछ सकते हैं आप अपना बाइक ऑन करके हेलो जी शिवानी जी पूछिए कुछ पूछना है आपको डिड डिड यू यू हियर अबाउट डॉक्टर ऑफ़ जिनका सवाल यह है कि कोई फार्मेसी में डॉक्टर फार्मेसी करके कुछ कोर्सेज है शायद उन्होंने कहीं हैदराबाद में किया है तो उसके बारे में पूछना चाहते हैं और मैं चाहूंगा कि फार्मेसी से रिलेटेड तो मेडिकल फील्ड में जॉब्स हैं उसके बारे में रिगार्डिंग जॉब रिगार्डिंग जॉब ओके फार्मेसी में के बाद मेडिकल फील्ड में जॉब के मेनली दो ऑप्शन रहते हैं या तो आप फार्मा कंपनी में ज्वाइन हो जाए क्योंकि इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री काफी बड़ा है तो जॉब अपॉरचुनिटीज तो फार्मा में काफी है आ, या तो ये अपना ये मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं मेडिकल स्टोर अपना बना सकते हैं फार्मा कंपनी में जॉब में अगेन दो ऑप्शन है या आप मार्क, मार्केट में जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होकर प्रोडक्ट्स लेके डॉक्टर्स को मिलने जाते हैं और साइंटिफिक डिस्कशन करते हैं और जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है कंपनी का उसमें वो फार्मासिस्ट को रिक्रूट करते हैं दूसरा होता है प्रोडक्शन में फार्मा प्रोडक्शन में भी दे नीड फार्मासिस्ट ओनली कोई भी फार्मा कंपनी को बहुत सारे फार्मासिस्ट चाहिए हैं प्रोडक्शन में क्योंकि उनका नॉलेज है वही तो काम आएगा आ, तो उसमें भी प्रोडक्शन है और दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर एन में आप अपना करियर बना सकते हैं Uh, जिसके लिए आपको फार्मेसी में थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ता है यूजुअली करते हैं सम पीपल पीएचडी आल्सो डॉक्टरेट तो उन लोगों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट आरएनडी में अपॉर्चुनिटी uh, काफी अच्छा रहता है फार्मा कंपनीज में क्योंकि इंडिया आई थिंक फार्मा का वर्ल्ड का बिगेस्ट हब है इंडिया एक्सपोर्टिंग फार्मास मेडिसिन टू ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड including U.S. and European countries also, so they have demand. demand uh, तो obviously every company will demand it. डॉक्टर प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया की pharmacy जो है एक बहुत बड़ा career option आपको भारत में है क्योंकि बहुत सारी companies है भारत में और जिसमें कहीं भी आप कंपनी में भी एज ए जॉब एमआर के रूप में काम कर सकते हैं या फिर आप क्वालिटी चेकर वग़ैरह भी कर सकते हैं और फिर दूसरा आपका पास एक ऑप्शन है कि आप uh, अच्छा साउंड फाइनेंशली कुछ जगह आपके पास है तो मेडिकल स्टोर भी आप डाल सकते हैं जो आपके लिए अपना एक ख़ुद का एंटरप्रेनरशिप बनेगा तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं आप थोड़ा सा इन चीज़ों को नेट पर सर्व कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं ताकि आपको बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं थैंक यू शिवानी बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा और आइए मीरा जी हमारे साथ जुड़ गया है मीरा जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और डॉक्टर साहब के लिए एक छोटा सा गीत आप सुनाइए थैंक यू थैंक यू फॉर द दुनिटी नहीं करते इसी तो बेकार हाँ इस तरफ आया नहीं करते ख्यालों में किसी के इस तरही आया सी हो इतराया नहीं आज गीता जी का बर्थडे है तो ये मेरा सॉन्ग उनके लिए था डेडिकेटेड टू हर माय फेवरेट थैंक थैंक थैंक यू यू यू अच्छा जी, कुछ डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे आप गैसो या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका हो डॉक्टर साहब मुझे तो मल्टीपल प्रॉब्लम है और <laughs> मैं, मैं मेडिसन्स पे ही हूँ मुझे थायराइड है मुझे हाइपरटेंशन है पिछले 20 बाईस साल से और कंटिन्यूसली मेडिसन्स पे हूँ और वीक बोन्स की भी प्रॉब्लम है अभी मे बी एज रिलेटेड और गैस्ट्रो की प्रॉब्लम मुझे बचपन से है कॉन्स्टिबेशन एसिडिटी एंड फ्लैटुलेंस ये सब कुछ है मैं मेडिसन्स ले रही हूँ और मैंने लाइफ स्टाइल भी बहुत ध्यान दिया है मैं रात को बिल्कुल खाना नहीं खाती कुछ हल्का फुल्का सा कुछ अदरवाइज कुछ और लेती हूँ मैं सीरियल्स नहीं खाती रात को तो उससे मुझे काफी आराम तो आ, मुझे प्रीवियसली तीन बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ा कि मुझे पेन हो गई बैक में अपर बैक में तो मुझे हॉस्पिटल में यही था कि वो गैस्ट्रिक पेन थी तो इट वॉज लाइक हार्ट अटैक इतनी सीवियर पेन थी उसके बाद से मैंने रात का खाना बंद किया नाउ आई एम ऑल राइट तो मैं अपने आप को खुद समझ के तो दवाई तो ले ही रही हूं लेकिन साथ में अपने आप को खुद समझ के अरेज भी कर रही हूं जी जी जी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छा लगा आपसे बातें करके और मुझे लगता है प्रवीण जी इसमें मीरा जी को और कुछ अपन सजेशन कर सकते हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल उनका बन जाए आपका वैसे आपने बोला आपने लाइफ तो आपने काफी हद तक मॉडिफाई किया है तो अच्छा है अभी कोई मेडिसिन या कुछ रेगुलर चालू होगा आपका बहुत कुछ रेगुलर है डॉक्टर साहब मतलब 50 इन इन द द मॉर्निंग मॉर्निंग पेंटाप्रिजोल डेली और फिर हाँ. एक एक बीपी एक, देन हाँ. मुझे आ, आई रेटिना की प्रॉब्लम हो, हुई है हाँ. उसमें हाँ. 50 50 और बीच में भी हैं और गैस्ट्रिक गे, तो वही हो गया और एसिडिटी अब मेरी कम हो गई है लाइफस्टाइल चेंज करने से बारे में तो हमने पहले डिस्कस किया है उसके हिसाब से आप फॉलो करते ही है ज्यादा रहते है कुछ मरीज का तो डिस्पाइट ये लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन वो नहीं कॉपअप कर पाते हैं सिम्टम्स बने रहते हैं तो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है जैसे आप पेंटोप्रेजोल मॉर्निंग में लेते हैं अच्छा पेंटोप्रेजोल और ये सब प्रेजोल एसिडी की जो मेडिसिन है उसके बारे में कुछ कुछ मरीज को डर रहता है कि लंबे हद तक हम ले लंबे टाइम तक तो उसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट या कुछ रहता है कि नहीं रहता माइनर साइड साइड इफेक्ट्स रहते डेफिनेटली मेडिसिन बिना इफेक्ट के तो तो होती नहीं है ऑन लॉन्ग रन ब्रॉडली देखा जाए तो, uh, uh, तो काफी सेफ मेडिसिन है मरीज हमारे uh, दो चार चार दो साल चार साल पांच साल तक भी लेते हैं uh, क्योंकि उनके सिम्टम्स अदरवाइज नहीं नहीं हो है, नहीं हो पा पा कंट्रोल तो ले ट है। तो के लेते हैं तो साथ में ये पेंटोपेजो लेने में कोई हर्ज नहीं है अगर आपके सिमटम बहुत ज्यादा हो जी ओके जेम कल ले रहे चलो अच्छा दूसरा कॉन्स्टिपेशन के बारे में आ, उसमें भी लाइफस्टाइल पहले आता है प्लेंटी ऑफ वो लिक्विड लेना है आ, सीजनल फ्रूट्स और सब्जी आ, हरी पत्ती वाली सब्जी जो, जो सब एडवाइस करते हैं सब लेना है खास तौर पे मैंदे वाली चीजें अवॉइड करना है क्योंकि उसमें सोल्यूबल फाइबर सोल्यूबल फाइबर नहीं होते तो मेदे वाली चीजें अवॉइड करना है और इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि अगर आ, जिनको है ये सब फॉलो करते हैं फिर भी थोड़ा बहुत रहता है तो साथ में मॉर्निंग में एक आप थोड़ा मोडिफिकेशन कर सकते हैं कि जो डेली पेट साफ करने का जो आदत रहता है मॉर्निंग का वो आफ्टर ब्रेकफास्ट का हम रख सकते हैं क्योंकि जो खाना मॉर्निंग का जो पहले ब्रेकफास्ट जाएगा पेट में तो उससे अपनी जो बड़ी थे वो स्टिम्युलेट होती है उसकी मूवमेंट इम्प्रूव होती है स्टिम्युलेट होती है आफ्टर आ, टेकिंग ब्रेकफास्ट जिसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का हम एडवांटेज ले सकते हैं कि जिनको अच्छे से पेट साफ नहीं होता है उनको वो लोग ब्रेकफास्ट के बाद पेट साफ करने का आदत रखे तो उसमें इम्प्रूवमेंट रहता है अदरवाइज रिक्वायर्ड आपके डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आप मेडिसिन ले सकते हैं कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन के लिए में जो भी अवेलेबल है हो, आ, ये सब आती है तो दे आर वेरी सेफ मेडिसिन उसमें ठीक है उसमें एक ये भी है जिन लोगों को ये मेडिसिन के बावजूद काफी हद तक रहता है कॉन्स्टिपेशन तो उसमें मैं दो चीजें बताऊंगा एक तो ये है कि आफ्टर फोर्टी ऑफ एज चालीस साल की उम्र के बाद अगर किसी को न्यू ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन रहता है या अपने जो एग्जिस्टिंग सिम्टम है उसमें बढ़ोतरी होती है ऐसे लोगों को कोलोनोस्कोपी मतलब बड़ी हद की जो एंडोस्कोपिक जाँच होती है वो करनी चाहिए to rule out उट मैलिग्नेसी क्यूंकिट पर्टिकुलरलीटन में कुछ नहीं है तो ये इम्पोर्टेंट चीज है दूसरा पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज फिजियोथेरापी के पास जाके सीख सकते हैं एक दो बार सीख आप घर पे ही करना होता है ये भी एक फ्लोर मसाल आपको करते हैं। आ, जी, so much, बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया है और कई बार होता है की हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं लेकिन कुछ चीजें जो है अनुभव से भी हमारे पास आती है तो ये आपने बताया अपना अनुभव आगे, आगे बढ़ता है जैसे कि छोटे बच्चों में भी क्या का का गैस्ट्रो प्रॉब्लम होता है जैसे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं फर्स्ट उनके अंदर भी ये सब चीजें पाई जाती है क्योंकि पिछली बार मैंने एक पेडिशन से अपना बात हुआ था तो उन्होंने बच्चों में भी ये चीजें बताई थी जी बिल्कुल आ, बच्चे भी बड़ो की तरह ही ये सब गैस्ट्रोट्रोलॉजी रिलेटेड के लिए उनका फीडिंग वगैरह तो इतना ज्यादा नहीं, मसाले वगैरह कुछ खाते नहीं तो फिर उनको कैसे होता है उन लोगों में भी ये, ये, रिफ्लक्स, रिफ्लक्स हालांकि उन लोगों को ये बहुत सारी जब सिवियर सिम्टोम एसिडिटी नहीं रहते जीईरडी मतलब गेस्ट्रोसि उनका यूज सिम्टम छोटे बच्चों में इंटरमीडियंट वॉमिटिंग के रूप में आता है और या तो वो बोलते भी है, कि मुझे रिफ्लक्स आता है। खाने के बाद आ, पे मुंह में भी एक है। एक बड़ा टॉपिक है हम लोगों का पीडियाट्रिकन अच्छा, अच्छा, में तो कॉन्स्टिपेशन दो तीन चीजें इम्पोर्टेंट है एक तो कॉन्स्टिपेशन एज ए रूटीन किसी को भी हो सकता है दूसरा टॉयलेट ट्रेनिंग आ, जैसे बच्चा अपना हम ट्रेनिंग उसको देते हैं टॉयलेट की तो उसमें ट्रेनिंग में अगर वो अच्छे से सीख नहीं पाता है बच्चा तो आ, ऐसे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन काफी लंबे तक रहता है और काफी सफर करते हैं ऐसे बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पांच सात दिन में एक बार पोटी करते हैं तो ये सब टॉयलेट ट्रेनिंग इसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है उसके लिए भी हेल्प फ्रॉम फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स जो अच्छे से ट्रेनिंग उनको दे पाते हैं जी उसमें कुछ मेडिसिन जैसे कि लिक्विड वगैरह वगैरह हैं वो काम करता है जी जी मेडिसिन तो साथ में आती ही है आगा। क्योंकि आगा। आगा। से ही तो मतलब उनका होता है और uh, सीजनल फ्रूट और तो चलिए आगे बढ़ते हुए जैसे बच्चों के इसमें प्रॉब्लम होता है वैसे ही जो बुजुर्ग है अबाउट सिक्सटी प्लस वाले हैं तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे उनको अगर इस तरह की तकलीफ हो तो उनका क्या डोजेस होना चाहिए किस तरह के मेडिसिन उनको रेगुलर लेना चाहिए जी ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन मोर देन सिक्सटी इयर्स में काफी कॉमन uh, रहते हैं क्योंकि काफी सारे रीजनस है उनके मसल वीक हो जाते हैं इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो हो जाती है एज रिलेटेड दूसरा इम्पोर्टेंट चीज डायबिटीज डायबिटीज में भी कॉन्स्टिपेशन काफी कॉमन uh, है तो उन लोगों को अपना बैकग्राउंड और थायरोड uh, ये सब उनमें उस एज में काफी कॉमन रहता है तो उसका जो अपने फिजिशियन के एडवाइस के हिसाब से ट्रीटमेंट लेना चाहिए और लाइफ स्टाइल लाइफ तो है ही दूसरा जो दूसराबल है के लिए जैसे जैसे हम बाजार में फॉर एग्जाम्पल आता है क्रीमाफिन या लूज है डोफालेक है वो सब सिरप ये सब सिरप फॉर्म में आते हैं पाउडर फॉर्म में भी काफी पोलिथिलीन ग्लाइकोल बेस्ड प्रशन uh, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है वो भी यूज कर सकते हैं uh, सिरप सिरप में भी आ, आते हैं बेस्ड uh, uh, uh, ये है पर सोसाइटीज वर्ल्ड की सभी सोसाइटीज का कि कॉन्स्टिपेशन में स्टार्ट विथ लाइफ मॉडिफिकेशन And initially preferably peg polyethylene glycol based uh, powder syrup upstart relief definitely colonoscopy is must। अच्छा, दूसरा जैसे हमने पहले डिस्कस किया की मोर देन new onset नए सिरे पहले सब बढ़िया था but अभी नए सिरे से पिछले कुछ महीनों से कॉन्स्टिब्यूशन develop हुआ है तो एक्सप्लेनेशन uh, uh, uh, uh, बहुत बहुत आपने दिया कि इस तरह से बुजुर्गो में भी जो कॉन्स्टिवेशन का प्रॉब्लम होता है उनके एज रिलेटेड ये सारी चीजें हैं उसमें आपने फिर बहुत सारे जो है अलग-अलग मेडिसिन प्रॉपर डोज देते हैं तो इसीलिए हमेशा अच्छा। जब भी दवा ले आप प्रॉपर डोज डॉक्टर से पूछते ही लेना चाहिए जी होम yes, बेस्ड इस से कर सकते है अगर कोई दूसरे फीचर न हो जैसे दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर कॉन्स्टिपेशन है पर साथ में नहीं करना चाहिए, नहीं। को करना चाहिए. नहीं। इस इस जी, जी। बहुत बढ़िया आशा करता हूँ आप सभी को ये इंफॉर्मेशन जो है बहुत काम आएगी और क्योंकि कभी कभी हम लोग जो है कुछ चीजें हम लोग सोचते हैं चलो है। कॉन्स्टिबेशन है ना कॉमन चीज़ है करके इसको छोड़ भी देते हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसके बारे में आपको थोड़ा सा जो है कंसल्ट करके इसके ऊपर काम करना चाहिए और आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा रिलीफ मिलता है जैसे मीरा जी ने अपना लाइफ चेंज किया तो उन्हें काफ़ी रिलीफ मिला है बाकी और जो चीज़ें उनके साथ हैं उसके लिए वो मेडिसिन दे रहे हैं तो ये जरूरी है आप प्रॉपरली अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें आपको हेल्प करती है और हेल्प आपको ज़्यादा जो है आपका लाइफस्टाइल में जो बदलाव आप करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं तो आपका नेचर उसके अनुसार जो है आप अपने आप को ढाल लें और कुछ चीज़ें हैं खाने की चीज़ें हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता तो प्रॉपर हमारे डॉक्टर्स हैं उनको अगर पूछ लेते हैं तो वो हमें सारी चीज़ें क्लियर कट बता देते हैं और उसको फॉलो करने से चीज़ें आसान हो जाती तो चलिए एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आ, अगर सिंपल हम लोग हेल्दी वेल्दी हैप्पी हैं और यूथ है तो उनको एसिडिटी का अगर प्रॉब्लम हो रहा है छाती में जलन जैसे हो रहा है तो उनको क्या करना चाहिए और क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करना चाहिए वो थोड़ा सा बताइए यूथ के लिए यूथ के लिए ये यूथ में एसिडिटी का मोस्ट कॉमन रीजन होता है स्ट्रेस एंड फूड है ये ये मोस्ट कॉमन रीजन रहते हैं यूथ में ऑब्वियसली हम सबको पता है <laughs> कि कि और और का का का का रहता है है है हम उसको मना भी भी नहीं कर सकते उनका मतलब करें के के साथ के साथ और उसमें भी अगर आ, है जिनको एसे एसे का, तो उनको स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए मसालेदार काफी तीखा वो सब अवॉइड करना चाहिए और ओवर ईटिंग तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए हम लोगों को दूसरा एडिकुएट स्लीप यूथ में हमने काफी देखा है कि देर रात तक आ, अपना या तो जॉब रिलेटेड करते हैं या स्टडी करते हैं या तो कुछ काम ना हो तो जैसे प्लेटफॉर्म काफी आगे नेटफ्लिक्स है हॉटस्टार है आ, उसमें कुछ ना कुछ सीरीज या मूवीज देखते रहते हैं तो लेट नाइट तक जो जागने का आदत है वो अवॉइड टालना चाहिए स्ट्रिक्टेफिनेटली yes, अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे काफी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते प्रॉब्लम खासतौर में देना चाहूँगा और दूसरा प्लैंटी ऑफ लिक्विड लेना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई भी एज ग्रुप हो अपना हो सके डेली कुछ कहीं कभी भी टाइम निकल के मतलब सुबह या तो शाम एक्सरसाइज करना चाहिए खासतौर पर वॉकिंग ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं उसको रिकमेंडेशन ये है साइंटिफिक रिकमेंडेशन कि मिनिमम डेज अ वीक मिनट्स वर्किंग करना चाहिए फॉर आइडियल नॉट ओनली जस्ट रिलेटेड मतलब पेट रिलेटेड नहीं बट इन जनरल हेल्थी रहने के लिए ये एक ये। काफी जरूरी है हालांकि मेजॉरिटी लोग फॉलो नहीं करते या तो नहीं कर पाते हैं पर यह करना चाहिए जरूरी चलिए डॉक्टर साहब अपर्णा नायक लिखते हैं मुंबई से के लिए मेरे ससुर जी दूध और घी लेते हैं बहुत आप उप, बहुत आपकी ही उपयोगी जानकारी आपसे मिली है तो दूध और घी लेना ठीक है क्या <laughs> दूध और घी वैसे कॉन्स्टिबेशन की ट्रीटमेंट नहीं है बट डे टू डे लाइफ में दूध जरूरी है उससे मेजोरिटी अपने न्यूट्रिय मिल जाते हैं घी का ऐसा कोई नहीं है साइंटिफिक, तो, होंगे, होंगे, तो उस एज में ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए घी ऑयल और ईटिंग नहीं करना चाहिए हालांकि कोई भी एज में ऑयल बेस्ड चीजें फैटी चीजें ओवर यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें फिर रिलेटेड रिलेटेड हार्ट अपना सवाल ये मेरा है कि सर अभी जैसे की टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और ऑपरेशन वगैरह जो गैस्ट्रो इंटोलॉजी में किया जाता है या फिर कुछ थोड़ी बहुत ऑपरेटिव सिस्टम आते हैं तो इसमें क्या नई टेक्नोलॉजी आई है और आप जब पासआउट हुए थे उस समय की बात है और अभी क्या क्या चेंजेस इसमें आ रहे हैं किस तरह से क्या क्या चीजें नई चीजें आई हैं जो बहुत कम टाइम में और अच्छी तरह से डायग्नोस कर सके और ऑपरेट कर सके ऐसी कुछ चीजें जी जी उसमें दो तीन चीजें बताना चाहूंगा जी रूटीनली एंडोस्कोपी में तो जैसे गेस्ट्रोलॉजी में पिछले दो तीन दशक में टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांसमेंट हुआ है एंडोस्कोपी uh, पहले इनिशियल फेज में सिर्फ डायग्नोसिस के लिए होती थी। नाउ धीरे uh, तो सकती है जैसे की uh, uh, ये इस बीमारी है जिसमे खाना uh, निकलने में डिफिकल्टी रहती है उसमें पहले सर्जरी ही ऑप्शन था पर आजकल पिछले कुछ सालों में उसका एंडोस्कोपिकली ट्रीटमेंट बोलते हैं पर कुछ पर्टिकुलरलीस्कोपिकली uh, ही रिमूव कर सकते है सर्जरी करने का जरूरत नहीं होता दूसरा अच्छा। अच्छा। पित की नली में स्टोन अगर फंस गया है तो उसमें एंडोस्कोपिकली आर सी बी करके टेक्निक आती है उससे होता है इवन एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी अवेलेबल है तो एंडोस्कोपी से अंदर अंदर की जो सोनोग्राफी कर सकते हैं जिसमें रूटीन अल्ट्रासाउंड में काफी चीजें कुछ चीजें नहीं दिखती जैसे बायोडक्ट है पेनक्रियास वो अच्छे से नहीं दिखते तो उसका काफी अच्छे से डायग्नोसिस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से हो जा हो जाता है ये सब टेक्नोलॉजीज काफी हद तक इवॉल्व हो हो चुकी है गई और आ, दूसरा एक लीवर के बारे में भी काफी सारी एडवांसमेंट हुए हैं उसमें एक एडवांसमेंट ये है कि लीवर में जो एडवांस लिवर डिसीज जैसे फाइब्रोसिस लीवर का डैमेज है या इवन अर्ली सीरोसिस तो जिसमें रूटीन टेस्ट में आ, वो डायग्नोसिस नहीं मिलता सोनोग्राफी में लिवर नॉर्मल है बाकी रिपोर्ट्स में भी कुछ आ, नहीं मिल रहा है पर अगर क्लिनिशियन को फिजिशियन को डॉक्टर्स को डाउट रहता है कि लीवर सिरोसिस एडवांस्ड डेमेज हो सकता है तो उसमें एक फाइब्रोस्कैन करके एक टेक्निक आई है, है अच्छा अच्छा इलास्टोग्राफी बेस्ड उसमें आ, सोनोग्राफी का ही प्रिंसिपल पे यूज होती है सोनोग्राफी के प्रिंसिपल पे पर तो थोड़ा डिफरेंट टेक्नोलॉजी है उसमें विदाउटी बायोप्सी के बिना हो सकता है लीवर डेमेज का हो सकता है बहुत बढ़िया जी एक और बात पूछना चाहूंगा अभी रिसेंटली कुछ समय पहले मैं जब बॉम्बे था तो वहाँ पर एक स्टोन वाला जो है ना एंडोस्कोपी से कुछ करते हैं तो उसमें वो स्टोन प्रॉपरली पूरा निकल जाता है या ब्रेक होके या ब्रेक करके निकालते हैं तो उस समय उन्होंने मेरा मेरा डॉक्टर साहब से या किसी से बात नहीं हुई लेकिन जो पेशेंट हुआ ना उनका ऐसा था कि वो ब्रेक हो गया कुछ ऑपरेशन भी हो गया लेकिन कुछ हिस्सा रह गया तो वो ज्यादा पेनफुल कर रहा था तो ऐसे में आपका क्या सजेशन है क्या हुआ होगा? ओके एंडोस्कोपी में स्टोन निकालने का ये बाइल डक्ट अपनी जो पित्त की नली है उसमें जो स्टोन फंसा होता है वो एंडोस्कोपी से निकलते हैं हम उसको ईआरसीपी ई आर सी पी बोलते हैं दे दे जी। तो उसमें अगर छोटे स्टोन है तो अपटू वन सेंटीमीटर एट नाइन मिलीमीटर या इवन वन सेंटीमीटर निकल जाते हैं। पर अगर बड़ा स्टोन है तो समाइम्स वो निकलता नहीं है क्योंकि उसका जो आउटफ्लो है इंटेस्टाइन में वो इतना चौड़ा नहीं होता हम इतना चौड़ा नहीं कर पाते तो ऐसे केस इसमें करके आता है जिसमें पतला एंडोस्कोप आता है स्कोप की चैनल के अंदर से बाइल डक में आ, उसको डाल सकते है तो रियल टाइम में स्टोन को देख सकते है और उसको लेसर से ब्रेक कर सकते है अच्छा ये एक टेक्नोलॉजी हालांकि वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है एंड काफी कॉस्टली टेक्नोलॉजी है बट अच्छा। ये, ये वो एक अवेलेबल है तो वो एक टेक्नोलॉजी का यूज उसने कर सकते हैं और लेसर लेथोट्रिप्सी बोलते हैं उसको लेसर लेथोट्रिप्सी में स्टोन को डायरेक्ट विजन में इंडोस्कोप, इंडोस्कोप, इंडोस्कोप डाल के ब्रेक करते है तो वो अच्छा। स्टोन के टुकड़े बाहर निकालते हैं समटाइम्स बहुत बड़ा स्टोन है तो एक सेशन में वो नहीं निकल पाता है तो okay. दूसरा सेशन उसमें लग सकता है दूसरा ओके थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर चलिए साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत सुंदर जानकारी दिया आशा करता हूँ हमारी सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आपने जो प्रैक्टिकल हमें यू इसके लिए। और जाते जाते विक्रांत जी दो शब्द डॉक्टर साहब के लिए एक बहुत ही सुंदर सा गीत जरूर सुनाइए <laughs> जी आ, मैं एक सॉन्ग सर को सुनाता हूँ कजरा मोहब्बत वाला जी, क्या बात है आई हो कहा से गोरी आंखों में प्यार लेके हो आई हो कहा से गोरी आंखों में प्यार लेके चढ़ती जवानी की पहली बहार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके हो दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला झुमके ने ले ली मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान, कजरा मोहाबत वाला अखियो में ऐसा डाला कजरा मोहाबत वाला अखियो में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान। हायर मैं तेरे कुर्बान दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी बहना लेर में खायर मैं तेरे कुर्बान हायर मैं तेरे कुर्बान थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर बहुत बढ़िया चलिए इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं डॉक्टर साहब फिर से एक बार आपको बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया एंड मीरा जी थैंक यू जी बहुत बहुत, -बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामना है बहुत सुंदर की काफी चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में गैस्ट्रो के बारे में हमने काफी अच्छी जानकारी हासिल की और आशा करता हूँ काफी कुछ हद तक आपका जो है इस विषय को लेकर जो भ्रम था वो खत्म हो गया होगा और मोस्टली हमें जो है अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना है अगर इस तरह की कुछ बीमारियां आपको होती हैं एसिडिटी है गैसेस है, है जो भी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है लेकिन प्रॉपर्ली डॉक्टर से गाइडलाइन करके ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा तो चलिए आप सभी हेल्दी रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार ठे सारी खुशियां आप सभी को जय हिंद जय भारत सबके मन तो भाती है बातें मुलाकात आओ हम सब मिलकर शान बढ़ाए इंद्रधनुषी रंगो से उसको सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए बातें मुलाकातें